Námosztu Ramaye, Salakshmanaye, Devyeje, Rassyeje, Nagatmujaye, Námosztu Rudrindye, Manleye, Bhoy, Námosztu Chandraye, Kamrupganeye, Ramaye, Rama Bhadraye, Rama Chandraye, Vedze, Prabhu Nathaye, Nathaye, Sita, Yaap, Pataye, Námaha. Sita yaac krite szavde, sahasar rakshasi ganha, naana praharno <tik> समीयत अंतकोपमहा समीयत सम आ यात सम सम्यक ग्रुपेण आ समीपम प्रति यात आगत छेद इति विद्यलिंग प्रत्ययः नामस समीपम आगत छेद कहाँ समीपम राक्षसी गना हाँ राक्षसी नाम गना हाँ राक्षसी गना हाँ राक्षसी गना हाँ किमर्थम Kedrushaha Goraha na Goraha apitu nana praharanaha, nana praharanani yasam, athva yasya saha nana praharanaha, rakshasi ganahaiti pumlinge tasmat, athva nana praharanani, nana iti teva pariyaptam, athva nana vidhani iti spashtatartam baktum shaknu परन्तु समासस्तु नाना प्रहरणा प्रहरणानि यस्य सह यस्य गणस्य सहराक्षसी गणः प्रहरणं नाम आयुध विशेषः यकस्चन आयुध विशेषः प्रहरणमिच्छते एन हार्यते एन प्रहार्यते कदा एवम् भवेत् इत्युक्ते सीतायाच कृते शब्दे सीताया यदि शब्दक्रियते मम विकार रूपं विकृतं रूपम, रूप अननुरूपं भाषितञ्च श्रुत्वा रूपं वानरस्य भाषितञ्च मनुष्यस्य एतत अनारूप्यं दृश्व्वा भीतासति यदि सा शब्दं कुरुयात सहजतया कृते शब्दे सहसा एकपति चटितेवा सर्वाः राक्षसस्त्रियाः विविधानि आयुधानां स्वीकृत्या मम उपरि मम आगच्छेयुः sam a i yad tato ma sam parik sipya Tato-ma-m-sam-parik-sipya-sarvato-vikrut-a-ran-a-ha-vadhe-cha-grhane-i-che-i-va-ha-kuryur-yat-ra-m-mahabalá-ha. i kuryur yat ra m mahabalá ha mahabalá ta ha raakshasya ha mahabalá ha prathama bho chan um atras tri linge rákshasya yah evakur At atras tri -linge évente maha balaha rakshasa stri námopi balam nyunam násti eddipé Hanuman tapi balam a tiszeidam, tatha apitésa námopi balam tása námopi balam a tiba prabhu tapi násti, a taha maha balaha taha rakshasa striya mam sam parikshipya mam samyag grupe na paritaha, chetu chetu srushu api dikshu kripya itjutya e ab आवृत्या सर्वतः सर्वतः संपरिक्षिप्य विकृतानां हा ताहा ता राक्षसस्त्रिया वधेच्छ ग्रहणे चिवो यत्रम् कुर्युः वधेवा मम वधेवा अथवा ममत् ग्रहणेवा ग्रहणं वा वधोवा तत्र यत्रम् प्रयत्रम् कुर्युः कुर्यु हुई थी कुरियात कुरियाताम कुर्यु हुई थी विधिरिं बहु जाम राक्षसस्त्रियः कुर्यु ताव परियंतम् क्या भविं परितमं तहः तम्माम् शाखा प्रशाखास्य स्कंधांस चौत्तमशाखिनाम् दृष्टवाच यदा सर्वतो सर्वा सर्वेअप्यः दिग्भ्यः माम aritaha yadi sarva ah rakshas striyah ekapade mam grahitum ba maritum ba pravrutta bhavanti tarani mayakim kartum sakyam aha utpalavana sealah aham khinchitu utpravana sealah yathechham aham pravitum saknomi pritum kartum saknomi tari jhatityev maya ekeyeva upayaha ashrayaniyo bhavati शाखा हा प्रशाखा हा इत्येततु द्वितीय बहुवचनम् शब्दस्य द्वितीय बहुजन तु प्रथमा बहुजन येवनचा ब्रुक्षस्य उत्तमा शाखिना उत्तमा हम न शाखी इत्यप्ते शाखा अस्य संति इति शाखी नमः शाखा हानामा रुक्षस्य शाखा तह शाखा कसे भवंति शाखी नामु रुक्षा शाखावान भवति वुरुक्षा सच कीद्रसो वुरुक्षा हा आशोक बने तु महावुरुक्षास्तं ति कुतहा आशोक ब्रह्म बहुपुरातरं पुरातने बने सर्वे येवा महावुरुक्षा हा भवंति न तु गुल्मा हा अथवा लघुकाया हा वुरुक्षा हा न भवंति हा नेशनल फार्स्ट मध्ये तो तदेव ग्रुभोंदी महाकाया हो रुक्षा होंदी अतः उत्तम शाखिनाम निम्नतः शाखिनाम रुक्षानाम प्रशाखा प्रशाखा है कितने शाखा तहा या शान्या शाखा लघु उत्पन्न जते साप्रशाखा है कितने शाखा हा प्रशाखाश्चा ग्रहितवा परिधावन्तम् परिधावंत गृहीत्वा इति नास्ति धृत्वा इति वा परिधा गृहीत्वा इति वा अस्माभिः योजनीयं अध्याहर्तव्यं यत् प्रायः श्लोकेषु सर्वाणि पदानि प्रायः प्रयुज्यन्ते कस्यापि पदस्य अत्यन्त स्वसामर्थ्येन यत् पदं तत्र प्राप्तं शक्नोति tehát, ha megnézzük, hogy a korvantedi szloké, a szandarbhona, akkor a sziklák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a szakmák, a सर्‌स्कंधांश्च स्कंधां स्कंधो नाम यत्र मूलम् रुक्षस्य मूलम् यत्र कुत्रापि द्वेधा भवति ततः द्वैधी भावस्थानम् स्कंधः रुक्षस्या मूलम् मु, स्या शाखा नामपि स्कंधा भवन्ति कुत्रहा शाखा तहा यदा प्रशाखा भिन्ना भवती तत्र आपस कंधों होते। संधो नाम ब्रांचिंग प्लेस। संधा यथा अयम आपस कंधा, कुतहा मूल शरीर तथा हस्ता ह। इतये एवा आरंभ घटे अते एवा असो अपिस कंधाएँ चिच्चेते। समारणार्था। ये वंचन्च वृक्षस्य संधा भवन्ती, शाखा भवन्ती, प्रशाखा भवन्ती। ये वंचन्च येतद् गमकम् � यत्र कुत्रापि शाखा लघु शाखा इति कथयेतब ये प्राय तु उपसर्गस्य प्रयोगम कर्तुंम शक्रुमाहाइति वाल्बी के प्रयोगो भत्तते येतत्न केवलम शाखा प्रशाखा संदर्भे वयं अन्यत्रापि असिया व्यवहारे उपयोग तुम शक्रुमा अतएव पुत्रः पुत्रस्य पौत्रः पौत्रस्य प्रपौत्रः प्रपौत्रः एवञ्च प्राय इति उपसर्गस्य यद्यपि उपसर्गानां निपाताना मनेकार्थत्वात् बहुवोर्थाः सन्ति एवमेव एव भवन्तः कम्प्यूटेशन मध्येपि ब्रांचिंग कुर्वन्त कृ एका taha, puna, legvii anya, tato pü legvii anya, anya bizárok kriyeten, tatrá pü apeksha yaam satyaam nipatam upayujya padaam tarum yogi itwa notha chaptanaam abiskaram upigartum shakruma. Ye manje skandham sja, के शाम उत्तम शाखे नाम संकलन शाखा हा प्रशाखाश्च स्वीकृत्या परिधावंतम् धा, धावंतम्माम् दृष्ट्वा भयेष्विकिता हा भवेयुः भयेना सिंकिता हा ते वमसुवानर स्वभावित कारणात् अम्मम गतिहि सहि गतिहि पलायनं गतिहि मम येकेहि ये वा ताम् गतिमाश्रित्येदा पलायनम् करोभि। तदानीं ते भीता भवेयुः शंकिताश्च भवेयुः भूत्वा किं कुर्युः मम रूपं च वने विचरतो महत राक्षस्यो भयवितरस्ताः भवेयुः विकृतानना मम महारूपमस्ति कलो तेरूपेण वानरम्मां दृष्ट्वा भयेना तरासम प्राप्ता तरासा शब्दस्य आप ही भय मित्तेवार था भये शब्देन आप ही भय मित्तेवार भवति तरासा किंचित् विलक्षणा भयम् तू मनसो धर्मा तरासस्तू तज्जन्या विकारा Trasasztu tajjjanyja vikárha. Yevancja bhajavitra stáha. Bhajena trastáha te bhavanti. Taha bhavanti. Bhavelhu vikrutanana ha. Vikrutam, ananam, yasam, taha vikrutanana ha. Raksasasztri naam sahajatayeva vikrutanana ha. Vikrutanana ha. आदपेक्षिया मां दृष्टवा भये ने वित्रस्ता भवंतीचेतु ततों प्यादिकतर विकारहात अस्तासाम मुखेशु तरानिं भविष्यति तेरकिं कुर्युः ततः कुर्युः समाख्वानम् राक्षस्यो रक्षासामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानाम् राक्षसेन्द्रनिवेशनि राक्ष राक्षसानाम् पुरुषानाम् कुत्र नियुक्ति Raksha Sindhra niveshanam yadvar tatet. Raksha Sindhra ha, Raksha ha, Raksha ha, Ravana. Ravana sse yet niveshan nama tasya fort, nama tasya prasada ha. Thattre iba purushanaam adhikarha dattu var tatet. Divar atam architum purushanaam adhikarastattra. Sita ayaha prerakshan atam kevolum striya samstha pitahatena thavat duromba अतः स्त्रिया संरक्षणार्थं स्त्रिया एव स्त्रिया संरक्षणार्थं स्त्रिया एव संस्थापिता स्त्रिया संरक्षणार्थं स्त्रिया एव संस्थापिता भेदं जानन्ति प्रथमं स्त्रिया इति शब्दः षष्ठी स्त्रिया इति अनंतर इति शब्दं प्रथमा बहुवचनं भाषायाः सौन्दर्यम् अतः स्त्रियः परिरक्षणार्थं स्त्रीया येवं सन्निवेशिता हर आवने न तावत् दूरम सम समस्कार शाली वर्तते, परंतु तासां भलं सीमित वित्तिकृत्वा येतां दृशः संकटावस्थायां प्राप्तायां अभु अदृश्यपूर्वा कस्यन मुर्गविशेषा हा महा काया यदा धर्जनम् कृत्वा इतस्ततः परिधावती तदानीम् ते किम् कुर्युः इम्मीडिएटली तो समीपे निजुकता। ये राक्षसेंद्र निवेशने राक्षसेन्द्र एना नियुक्ता ह। राक्षसेन्द्र एना रावण ये नियुक्ता पुरुषा हर राक्षसा ह। धानपित्तास तेशामुपि समाख्वारम् कुर्ज्यो हुः स्वस्य साहाय्यत्वेना पुरुषानामुपि आख्वारम् <laughs> कुर्ज्यो हुः राक्षस्यः राक्षसीः स्त्रियः रक्षासामपि पुरुषराक्षसानामपि समाक्वानम् कुर्युः हु। कुर्युः हुयिति विधिलिंबोचनं प्रथमं बोचनं ते सूला शेरः निस्त्रिम्शः विविधः आयुधः पाण्यः सर्वदा हस्ते भोज्यते सामः आगत्य ममः उपरि पतियुः ते सर्वे सपद्येव येता येता साम आर्तम स्वरम दृष्टुआ, आर्तम नादम दृष्टुआ, आर्तम आक्वारम दृष्टुआ, ते सर्वे सपद्येव आगत्य ममो उपरि आपते युह, आसमंतात, आसमंतात परिता हा ममो उपरि पते युहु, आगत्य ममो उपरि बद्धुंबा, मारीतुंबा, ग्रहीतुंबा ग्रही मामा ऊपरी आगित्य प्रति हो कथम के के के कीर्त्यशा हा सूला शूरा सूलाश्चा शराश्चा नि निस्त्रिम्शाश्चा सूला शरा इति प्रथमं कुरुंतु विविधा आ सूला शरा विविधानि चतानि आयुधानि च विविधायुधानि शूल शर इति विविधायुधानि शूल शर निस्त्रिंशा शर निस्त्रिंशा विविधायुधानि शूल शर निस्त्रिंशा विविधायुधानि पाणौ यधिकरण बहुरी पाणौ येशांते शूल शर निस्त्रिंशा विविध आयुध इति एकास képük a 80-nál násti, áldás terjesze náma, szólam iti egykem áldam, sharaha iti egykésze áldás terá náma, nistrim sharai tute prajha khadga iti úgyje de, hmm, ezt a szervom áldé panó, apicza annye vidha, terjarnám námol lekhak kurtaha, आपाती युहु इति विधिलिंगा प्रथम गुरुसे ये कहते बहु जन विमर्देश्विन वेगे न उद्वैर कारणात् सम्रुद्धस्तायिष्टु परितो विधमेराक्षसंबलं शक्नुयाम नतु संप्राप्तुं परम पारम महोद्धे अतः सौंदर्यम् वर्तते मम काव्य चिंतानस शतम्राक्षसायन तु साहस्रमायन तु आहम समर्था सरु एकाकी आहम सरुवान सरुवान सभाजी तुम यथोचितं ये थोजितम सभाजी तुम नाम जानती हो ये सभाजी तुम नामों सम्मान ये तुम इच्छता पूजनम कर तुम इच्छता ये थोजितो पूजनम कर करोति सर्वे ते आगे चिंतित बहुत किम भावनस्तु महाबला वायुपुत्र हा अभी चल रहा भगवत किम केवर्तम कि चिंतरम करनी यम चुते चिंतनसे प्रसन्न बहु वर्तते आते ये वा चिंतय विमर्दे अस्मिन विमर्दे नामकोला हाला संकोलता यहाँ राक्षसस्त्रिया तथा हर परितः आयान्ति अहम् च येकाकि मध्येस्थितः यद्यपि ये धावामि यद्यपि तान् प्रति स्पर्धामि तईसः प्रतियुद्धं करोमि बलम् प्रदर्शयामि बलैरान् तान् जेष्यामि तथापि महान् विमर्दः विमर्दः समर्थः इति समर्थायित्युते समर्थः इत्युक्ते समूहः अ अतीवा यथा कुम्भमेला याम किमभोति जना समर्द। समर्दो होत। कुम्भमेला याम किमभोति प्रयागे जना समर्दो होत। प्रथेयात्रा याम जगन्नाथस्या किमभोति जनाराम समर्दो होत। न केवलम समुहा समर्दा ये कहा पुरुषा परस्परम जना हत्तरा आघटिता नम अत्यधिक जनानां लघु क्षेत्रे अत्यधिक जनाः यदा आगच्छन्ति तदानिं सम्मर्धः इति अतः व्यावहारिक शब्दः अस्माभिः तत्र सर्वत्र प्रयोक्तुं शक्यते तत्रैव विमर्धः इत्युक्ते कोर्थः इत्युक्ते चलचित्र हार मध्ये झटति अग्नेयै संपर्को जातः तथा समर्धों भी भवति समर्देन साह विमर्धों भी भव सर्वे जट्टी एग्जिट गेट तहा वही ही धावितुम यदा सर्वे संभव ये प्रयत्रम करवंति तदानिम समर्धो ना तदानिम विमर्धो भव तहा समर्धा विमर्धा नम कथाचित् भयोपात समये सर्वे साम यदा प्रवृत्तिर भवति स्टैम्पीडित्या दित्या दी तेषु सर्वेषु विमर्द्धः इति इच्छति इदानीं विमर्द्धस्य प्रसंगः बहुवः ते आगताः अहम् च एकाकी परस्परयुद्धं आयुधानी प्रक्षेपणं सर्वं किं जायमानं कस्यापि बुद्धौ नावतरति अस्मिन् विमर्दे वेगेना बुधवेग कारणं हाँ तय ही सम्रुद्धा वेगन उद्वेग कारण आजतिति स्थित तय नामा पुरुष पुम्लिंगे तृतीया भोजनों नामा पुरुष आप आगे तहखलो तय ही सम्रुद्धा बाहावाहत ये आगेत्य माम रोध धुम्तु सुप्रवंति कंचित कालम सम्रुद्धा नामा निरुद्धा नामा स्थगिता मम स्थानात् स्थानान्तरं प्रति यथा चलनं अभिवेद तथा ते कर्तुं मां शकनुयः बहुवागतायित कृत्वा तदा परितो विधमे राक्षसं यदा हम निगृहीत इव स्थानात् चलितुं अशक्तो भवामि तदानीं राक्षसाम् बलम् रक्षसां वा रा, रक्ष, सम, र, आ, रक्षा सम, रक्षा साम, रक्षा संबंधी रक्षा सम, रक्षा हाइ तुक्ते इति सकारांतर से अब्दों पे वर्तते, रक्षा सहाइ इति अकारांतर से वर्तते, उहें यो हो रक्षा हास इदम् रक्षा इति तद्यतपद जया, तद्यतपद में इतना, हाँ इदम् मित्या� ये वंचा रा रक्षा संबलम रक्षा संबंधी बलमी चरता इधमी तुते संबंधी चरता ये वंता संबंधी बलम ये बलम नाम साईन्यम ये वंचा रक्षा साईन्यम सर्वम अपि आहम समरुद्धसन किम करोमि विधमे विधमे विधमे तुते विधमनम करोमि धमा धातु भी सही होगी। आह परंतु अत्रो अत्र पाणिन्यतः अर्थसंपर्क नास्ति? नमः धातुना मनेकार्थत्वला धातुपाठे पठिता हा ये सत्तम्यंता रूपेण विज्ञानार्था हा किंचिदिवा मार्गदर्शका कुछत तेष्वप्य अर्थेषु सह धातु भवती परंतु तत्समानार्थे अपि तत्समान क्रियायाम अपि साधारणों प्रयुज्यते अत्र विधमरम नामा दूरी करनम ओ समूहेर विद्यमानाम रा, विद्यमानान राक्षसान प्रक्षेपनम दूरी करनम मारनम इत्यादि अर्थाह विधमन सब्दार्थाह अत्र उत्तंते विधमी इति लटलकारसे प्रथमा मुत्तमा पुरुषे एकवचनम् रूपम् मन्ये परस्मै पदिरेव सधातु विधमति इत्येव वर्तते विधमति विधमतः धमति धमतः धमन्ति इत्येव धमामि इत्यवस्यात परन्तु आर्सत्वात् साधु वाल्मीकिना प्रयुक्तः वर्तते तस्मात् विधमे इति वयम् पठामः परिवर्तनं रामायणस्य नकुर्मः परन्तु विधमामि इति अर्थं विधमे इति न ं इव संस्कृत भाषा मर्याद यह महा का प्रयोगम करते हुता है अछा म दोषद से वयं तस्य्या कर नरमा वैं तो पाेने मेंवा अनुसरामा आतहा विधमामी कथमपी कि अंगलभाषा तस्या ऊचम पदम एक कैटर यदाते mama विमर्दम को el én kerem z'ult, hogy ke vajми tényõlfLE kell, hogy simple-eért a ha rögzv Martinekus rad Unszá måltat攻ad elok, Nem kavats igazatik док de az érdek kutat kell. Hánochat cenhér bugsom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 तदा अहम मम बलेन तान् सर्वां एकैकं एकैकाम् दिशां प्रति क्षिपामि इतु तु निश्चितम अहम् रुद्धो न भवामि अहम् बद्धो न भवामि तावदूरं मम आत्मविश्वासो वर्तते मम बलम अहं जानामि किंतु स्लोके एकं पदं भयं परिच्छेदं तं वेगेना उद्वेग कारणं आरणब द्वयं सशक्तस्यापि पुरुषस्याय यदा वेगेर्न कार्यम् कुर्मा हं तत्कार्यम् नश्यति सावधानतया कार्यम् कुर्मा हं कार्यम् त्वरया कुर्मा केनापि कापि त्वराभोति त्वरायां सशक्तम् अपि शक्तये अंतर्गतमपिकार्यम् कदाचिद् का नश्यत् एवो मेवा मनसी उद्वेगो भवती चेथ। उद्वेगो नामा भाये नवा, शोके नवा, नोचेत, के नापी कारणे ना कस्चन उद्वेगा मनसी आयाद। उद्वेगा थी को भावना का वर्थते? Anxious. आ, Anxious. Tension and anxiety. तत्र किम भवती? Anxiety आगाच्� ज्ञातम अभी कार्यम सामर्थ्यम अभी स्वास्थ्यत्या साधी तुम शिक्षक में कार्यम वह यम स्वास्थ्य नहीं हो विनाशी आमा अतः कारण दुःये न प्रायः आप अस्माकम अभी प्रतिदिनम अभी येतत् भवति अतः वेगेरा उद्वेग कारणात शिक्षणयाम न तु संप्राप्तम् परम मम बलं सर्वं ये तेशाम परितहा समरुथ, परित, माम परितहा स्थित्वा ये समरोधं कुर्वंति, माम निरोधं कुर्वंति, तेशाम राक्षसानाम विधमने गाता बलाहा अपिचा। विश्रांततया इदम कार्यम कर तुम नष्ट किते युद्धन नाम भेदा अभी चब उद्वेगोपि बहुत उभयमपि येतादुस्संधर भेसु वज्जम प्रतीक्षुतम शक्तिमा तेरे विद्यमानाया पिशक्ते हे क्षीणतायां सत्यां पुनः मया समुद्रलंधनम कर तुम नष्ट किते हेतावदेव हम बद्धो भवाम इति मम स्वप्ने विजन्तानास यावता बलेना आगमन समये, <laughs> थत, समये ये बलम सरुम डिपॉजिट मध्ये ज्ये वर्धते आता हां ततु ते तदुपयुज्य उत्पलुत्य आगत हां घमन समय ये यद्यहम् शांतरूपेण निर्गत्चेयम् वेगोवा उद्वेगोवा मम मनसि मा, मा, नास्ति चेये तरहित तत बरम तसेयो भवति पुनः उद्भिये गत्वा रामस्य सकासम् प्राप्तुमिश्चित्रो सतयोजन विस्तीर्ण महासमुद्र हाँ पुनर्पुणलंगनी एक खलो एक बार लंगने नालम वाह नालम खलो द्वारम लंगनम करनी हो इधर नीम किम जातम राक्षसे इस्सा विमर्दोवा समर्दोवा भवतीचे ममय एकजो आशन भवितु मरहति ममय शक्तये अहम् नाभवे यम आपिचा तत्र कदाचित् समुद्वेग अ वेगस्य भवेतु तेन कारणेन केवलम मनसि एक विचार आयाति यत् कदाचित अन्य पारं गन्तुम न शकनुयाम् ओके नगच्छतु काक्षति हि <laughs> इतुते अनन्तरम पुराहत कथय तस्य कांन्सिक्वेन्सेस किम भवन्ति यदि हम परं पारं नगच्छेयम् तर्हि कांन्सिक्वेन्सेस इति विचारयते ते सूल शर आपत्य युग आपत्य युहुई थी एकम बात विमर्दे अस्मिन अस्मिन विमर्दे तय ही पर वेगे न उद्वेग कारणात वेगे न उद्वेग कारणात सम्रुद्धा है इत्यंब योनास्ति। विमर्दे अस्मिन परितो तय ही सम्रुद्धा राक्षसंबलं विधमे इत्येव भाग्यम्। ततु पदम तथेव स्थापित वेगे नो वेग कारण अधित्य तत्र उपरिस्टादानिया शकुन्यामनतु संप्राप्तम् परम्परम्म होदधे हितवाक्यस्य हेतुतयाम्यम् कुरुंतु वेगे च ते न जनिते न वेगे ना तादृशे विमर्द विमर्दे जनिते न च अहम् उद्वेगे च। Param Mahomod He Samudrasya Param Param Krishkindham Sampraptum Natu Sapkunu Yam Nasya Kunomi Tina Nashapkunu Possibility Natusapunyam Mamba Gruni Yura Vritya Bahavasi Grakarinaha Yakab तान सर्वां विधमितुं यदि शकनुयाम तरहपि पुनर पुनः किष्किंधाम प्रतिप्राप्तुं न शकनुयाम इति एक कान्सिक्वेंस अथवा मामवा संग्रिण्ही युहु आवृत्य बहुवः शीघ्र कारणः शीघ्रं कार्यं ये कुर्वन्ति वीराः राक्षसः तेवा माम ग्रृन्ही युहु ग्रृन्ही युहु नाम अरिष्ट कुरिय Grönni jó, púnah prathama prathamá báhúján. Báhú vidéling hán át rajta, áján. Ete ismám, सर्वे rupani, shoha paryantam siddhi karniyan. Jávut linglakára hat e te ismám návrupani, lítittwa aniyan. Ha grönni yam naja na, tadrus twa hampan. mama atmanáva. Noche maya maja baktva yem mamba तेर किमभवती चुकते स्याद्यंचा अग्रहीतार्था मामचक ग्रहणम भवे येशा सीता अग्रहीता अर्था यहां अर्था, यहा अर्था मजा ताम प्रतिबोधनी यहां तमर्थम सान अग्रनीयात इचुकते रामसे खेमवारताम श्राखेमवारता यहां श्रावणम आरंभे ये सा शब्दम करोति चेत् ये तत सर्वम भवति चेत् मम मुखात रामक रामकुशली इति पदमेव नागतम एवञ्च सा सीता रामस्य योगक्षेममपि न जानियात रामस्य संदेशमपि न प्राप्नुयात अहम् कहा इत्यपि न जानियात केन कारणेनात्रागतवानि च न जानियात तावता ममच ग्रहणं वा भवेत् यञ्च अग्रहीता, नग्रहीता, अग्रहीता, अग्रहीता, अर्था, येजासा, येजासा, सा अग्रहीता अर्था, नमः अर्थो नग्रहीता भवे। राम संदेश रूपार्थस्या ग्रहनम्सा कर्तुम् न प्रभवितः अथवा पक्षांतः द्वयमपि मामचक ग्रहनम् भवे। अहम् दूतः गोड़ाचरण रूपे नागेता काथमपि मया सकुशलम पुनः प्रतिनिधित्व स्वदेशं प्रतिगत्वा राजा रामहा सर्वोम अत्रत्यं बुर्तां तम्श्रावणीया तर ये तादृशा प्रसन्नगोरो भोति दूतसे ग्रहणमपि भवे ग्रहणमभवे हिंसा भिरुचयो हिंस्यु इमामवाजनकात्मजाम विपन्नमस्यात तत्कार्यम रामसुग्रीवयोरिदम् प्राय� आहम्ते शाम ग्रहण काथम अपि परिहरत्या भूत्वा, अपि स्केप भूतवा काथम अपि गच्छामि छेद प्रायः पोलिस जनाह किं कुरुं बंती यहाँ कस्यतु मारणम् प्रत्यवान् सह कुत्रचित् पलायित कस्यतु जडित कस्य आड्रेस टेलीफोन नंबर स्वीकृत्या तत्र आगत्या मातरंचे पितरंचे स्वीकृत्या कारागारे न prathamam teśam hinśanam aravante lokito samudaya evamca śīta sākāse agatāḥ yevaśarvamitaśoka vaneśamāntyaṁ arumasti śītam te puraḥ adhikatayā pīde yihu yato kosa kēmaraśa agatāḥ tavaśa tasya kṣambandhāḥ iti interrogation arabdham bhavati tatpurā third degree second degree fourth degree iti bahu ida degrees ubhavanti tat sarvam upayujya punaha. अधुनेव व पीडिता, सीता माता इतो अधिकम पीडिता भभी मामे एस्केप करने अभी पर हानि रेवा। कुतह हा सीता मात्रं तो ते पुनह अधिकम पेड़ इश्यंती यहाँ अतः सामान्य तंत्रमेव खरुत लोकेत वर्तते हिंसा भी रुचि यहाँ कुतह हिमसायाम तेशाम साहसित्धा भी परस्य हिंसायाम राक्षसाराम स्वतस्तिथा रुचिर वर्तते तत्र पुनः येतां अवस, अवसरोपि आवश आवश्यकोपि प्राप्तः सीता तत्र कारणम् सीतां दृष्टुं कष्चिद्वानरागते इति दे कौसोवानराह तवचितस्य ता कस्समंदह केवल तमत्रागतः बहुति इन्की मुक्तवान् कदा आरब्यात्रसाहासीत् कदा इति रूपेण अन्यान्य विधा� Imamva janaka atmajam himsyohu himsyohu itt egyéb videlink. Prathamapurusha, behojanam himsyohu himsanam kuryohu himsanam kuryohu. Tena vipannam sya thathakarjyam Rama sugriyoyoridam. Rama secha sugriyosecha. Yedidam karyam sita samrakshanam pravana balascha. सर्व पर में ततो नास्तम भविष्यती भाषण करने के बीती चिंतनम तो हुचितम् परंतु भाषण करने अस्माभिरपि यत्किंचित्य प्रकार्ये मारुभाम हें तस्य किमकान सिक्वेंस बहुत ही कर्तव्य कार्ये स्यापि कान सिक्वेंस योग्यमस्तीवानवाहित्य विद्रष्टव्यम् कर्तव्य मित्ति करणे मेव इतना कर्तव्य कार्ये विचंतनं कृत्मैव अस्माभिः करणीयम् उद्देशये नक्षमार्ग्येस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परीक्षप्ते गुप्ते वसति जानकी कुत्र जानकी उद्देशः उद्देशः इति एकः शब्दः अत्यंत व्यावहारिकः काव्येषु अस्माकं संस्कृत Uh, karidasadu. Szervei reva kivéhe. Náhtake swapi prajyutjete, asma a férnóvajyutjete. No Tasmat yesa pryogaha jabharye aniya. Uddesho nama pradeshé viseshé yeva. Olyan száma nincs a pradeshé itt a damaha. De a uddeshe szavat yeva a diktája asmin narté prajyutjete. Olyan uddeshe, Vaktus tát, paryam vaktur Vivaksitam ityādya tē, vayam adhikatayāt asya pryogam kuru ma. Sopya ttho vartate, parantu tēna saha pradesha vishesha, api vāngye pryujjyate. Uddesha, kīdruśośo uddeshaḥ pradeshaḥ nastam argaḥ. Apratu freeway vartate, anantram kīmo pre anya parking vagy parkway to. पार्कवे, पार्कवे, आनंदरंगश्चर महामार्गा, पुराह आनंदरंग एग्जिट मार्गा हाथ ये भी महामार्गा भवंती ये तार्ष प्लानिंग अस्तिवा लंकाम प्रतिगंतुम किश्किंदा ता हां नास्तिकलो समुद्रम घनुम अध्ये वर्तते अतः नस्त्र मार्गे उद्देशे अस्मिन राक्षसायि परिवारिते नकेवर मार्गा हां सुव्यवस्थि� सर्वत्र रक्षा साहा रक्षण करवाती सागर ये न परीक्षित लंकाम परिता ह चता सुरसुदिक्षुस रागरण वर्तते सागर मध्ये वर्तते लंका अतः सागर ये न परीक्षित परिता ह क्षित गुप्ते रहस्यभूते अस्मिन उद्देशे जानकी वसते नष्टमार्गे राक्षसाय परिवारिते सागरेण न परिक्षिप्ते गुप्ते उद्देशे प्रदेशे सामान्य धाप प्रदेश हा इतितु विशाल इदानी सैन फ्रांसिस्को प्रदेशा उद्देशो नाम एतद् फ्लैट्स यत्र वर्तन्ते तत्सभावतु उद्देशा नामक्किंचित उद्यानवनम बाकिंचित स्पॉट स्पॉट इति वदामकलो आंग्लभाषाया तस्मिन् अर्थे उद्देशः इति उचितम् प्रदेशः इति न उचितम् प्रदेशः इति तु किंचित महा आ, आ, स्थान नाम एतत् सर्वमपि सान फ्रान्सिस्को इति चितेत बे खलु बे प्रदेशः असौच उद्देशः रमणी यहाँ रमणी योसो उद्देश्य हाइ चिपचिपे रमणी यहाँ असो उद्देश्य तत्स्वर्ण सेतु हुई अत्र वर्तते साहब उद्देश्य हां अति वर रमणीया साहब प्रवेश हां अति वर रमणीया ही इतिपिंड तुम सिक्के थे परंतु प्रयोगे भव अतः किमर्थम येतत्वादती चुक्ते विशेषते वा ग्रहिते वा रक्षो अभिर मायिसंयुगे रामस्य साहाय्यम कार्य दरिष्यन कार्य साधने इन केस आहम विशेषतोवा भवामि भवामि अथवा ग्रहितोवा भवामि संयुगे युद्धे रक्षो अभिर मायि रक्षो रक्षा, रक्षा यदि वारितो वा भवेयम् कुर्हितो वा यदि भवेयम् तर्हि रामस्य सकासे माद्रशः कश्चित् अन्यो नास्ति यः पुरः अत्रागत्त सीता मातुः स्थानम् अह अविज्ञाय रामं प्रति निवेदयितुं समर्थः रामस्य सकासे सह एकः नास्ति अतः मया जागरूकतया मम मरणं वा यथा नभवेत तथैव कार्यं निर्वोढव्यं नतु बलमस्ति कृत्वा साहसेन बलम प्रदर्शया वृथा संकटेमया नपतितव्यं कुतः रामकार्यस्य प्रश्नः मम प्रश्नो न अस्ति मम यत्किञ्च उद्भवतु परन्तु रामस्य कार्यं न Ataha maya jagarugtaya bhavitavyam. Vishasteva teva saptami mayi iti sati saptami bhávalakshana saptami mayi sanyuge sanyuge jutu adhikarana saptami yemanchi yudhe mayi Vishasteva murteva grihiteva rakshobhihi अन्यं रामस्य सहायं कार्यसाधने रामस्य कार्यसाधने रामस्य यत् कार्यं सीतायाः परिज्ञानं रावणवधस्य तत्र अन्यं रामस्य सहायं नपस्यामि अस्तु यद्यपि अहं गृहीतो भवेयम् रामस्य सकासे दश द्वादस्य इतोप्यधिका महावीरा भवेयुः तर ही मावा करतब यम भिन्नम एतान अटैक कृत्वा किंचित रिस्क स्वीकार तुम प्रभवानी इदानीम अन्यक कोपिनास्ति द्वितीया तस्मात मया रिस्क स्वीकार तुम नष्ट करने विमुर्षमुष्चर अपस्यामि यो हते मयिवान रहा शतयोजन विस्तीरणम् लंघयेतमा हो किये तो पी चंतरम करों में विमर्शेच पर न पश्यामे विमर्श करना अनंतर मम मा बुद्धो मम विमस विमर्श करना अनंतर मोपी मा मामा बुद्धों न भासते मायी कहा अन्यहाये तत्समुद्रम लंघाये लंघायी तुम शकुन्या कोता सर्वे ते पूर्वमेवा स्वस्वसेक्ते हे सीमानम स्वयं प्रकटिते वंता जाम्बवानुस्तु � कतमप्यहं प्राप्तुं शक्नोमि परन्तु प्रतिनिवृत्त आगन्तु मम बलम पर्याप्तम नास्ति इति सर्वाधिक बलवान जांबवान स्वस्य अपि आसामर्थ्यमुक्तवार अतेय हनुमन्तं सर्वे संभुय कृप्रेषितवन्तः इति वयं किष्किंधाकाण्डे पठितवन्तः तस्मात् अहम् जानामि विमृषमश्च नपस्यामि नपस्यामि हते मई मई हते सती यह वानर रहा छत्तयोजन विस्तीर्णम् लंघयेता महोददि मलंघयेता इत्यपि विधिलिंग प्रथम पुरुष एक बचनम् परंतु आत्रापि आर्षत्वाद् साधरुवा परंतु लंघते त्यस्तीति मन्ने परंतु हों लंघयेते पंगुम लंघयेते गिरम ना लंघयेता इत्यात्मने पदं वर्तते मूक मोकम करोति वाचालं पंगुम ल यत्रुपा तमहम वन्दे परमानंद माधवम् इति स्तोत्रं वर्तते एवं च लङ्घये लङ्घयते इति वर्तते आत्मनि पद्यमपि अस्ति नास्ति चेत् आरषत्त्वात् <laughs> साधु अस्ति चेत् व्याकरणं पारिनि यस्य प्रयोगाः नास्ति चेत् आरषः प्रयोगः बोय तथा साधुत्वमे हं कामं हन्तुं समर्थोस्मि नतोक्ष्छाम्यहं प्राप्तुं परंपारम् महोदते पुनरेकवारं वदति एकसहस्रं राक्षसायन्तु शतसहस्रं राक्षसायन्तु मम किमपि काचिन्यं नास्ति सर्वानाहं मारयितुं प्रभवामि परन्तु तत्र मम बलम च वीर्यम च सर्वम विनष्टं भवति कारणात् पुनः प्रतिनिवृत्त्या गमनार्थम् मपेक्ष्यते शक्तिही मम सकासे भवितुम् नार्हेत न ना भवेत् कामं महं तुम कामं मिति अभ्ययम् अत्यंत सुंदर अप्रयोगा कामं महं तुम समर्थों समीति आदो कामेष्वत् प्रयोगा अतीव रुचिरा निश्चियः कामं मिति क्ते निश्चियः हम हम शक्रोमी अथवा सहस्राणी अपि राक्षसान हम तुम शक्रोमी सहस्राणी इति सहस्त्र शब्दस्य भूतत्वोक्षयः सहस्त्रं राक्षसाह इत्येव वक्तव्यं एकवचनमेव वक्तव्यं नपुंसकेव वक्तव्यं शतं सहस्त्रं इत्यत्र भवन्तः अधिकतवन्तकरो शतं जनाः सहस्त्रं जनाः इत्येव वक्तव्यं तदुपरि बहुवचन प्रयोगो नास्ति अपि च विशेष्यं यत्किञ्चित् लिंगं भवतु इदं तु लिंगे एव प्रयुज्यते नपुंसक प्रथमे एकवचने एव प्रयुज्यते इति नियमः वर्तेते अत्र सहस्राणि इति कथं इत्युक्ते सहस्राणां एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं च विवक्षे सहस्र संख्या नास्ति सहस्र त्रियधिक सहस्र संख्या त्रियधिका सहस्र संख्या सहस्राणाम एकम सहस्राण एकम सहस्रस्य द्वयम् सहस्रस्य त्रयम् इति स्वीकृत बहुजन प्रयोगः एवं च कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्रान्यपि रक्षसां हन्तुं समर्था निश्चयेन हन्तुं शक्नोमि मम वीतरनास्ति न ना तु शिक्षाव्यहम प्राप्तं परम्पारं महोदय असत्यानि समस्याएँ होंगीं नरोचते बिटू किधम तो सार्वत सार्व कालिकम बचरों युद्धम नाम सर्वदा असत्यमेव में भोत असत्य नामा कश्यापी निश्चयोर भोते महाविरोपी भी भोतु अत्यंत दुर्बलोपी भोतु कदाचित् अत्यंत दुर्बलोपी जेएम प्राप्नुया कदाचित् अत्यंत महाविरोपी भी पराजयम् प्राप्नुया असत्यानि च युद्धा� a sáttya náma korrtha, így तस्य jüdham náva meva bhavati, yeva meva tad bhavati iti bhuktunnaśetu mahā, yeva meva kṛḍaḥ Atyanta yogya pakṣa dvayam var tathe, antima, yekam śaha kasya bhavati te, antima असत्यानी तुक्ते कौर्थाय तुक्ते सत्यम् सर्वदा निश्चितम् भवति। सर्व सत्यम् तो ये का रूपमेव वो होते सर्वदा। आसक्त्यसे तो ये कम रूपम नहीं होते। आसक्त्यसे रूपाणि भवन्ति। सत्यम् तो ये का? आयन घटाई तुते घटन्द्रस्तुआ घटाई तो वधामस्येतु सत्यम तो एकम घटो नास्ती इति आसत्यस्या पटोपि भवत्मर हति कुट्जमोपि भवत्मर हति कुसुरोपि भवत्मर हति यवंचा आसत्यम भवुमिदं भवति आता हा तास्मिन्नर्थे आउपचारिक प्रयोगा रुचिरफ प्रयोगा आउपचारिक प्रयोगा हा अत्यंत सुंदर आहा भवुं वसुता आपचारिक प्रयोगेशु विज्ञेय मर्यादा आयाम बहुत ही यथास्तित कथने कवित्के मर्थम यथास्तित वर्णनार्थम कविरा पेक्षेते ना पेक्षेते कलु अतः यत्र सांवर्धयम् नभूत्यत्र सांवर्धयम् आपाद्यमुक्तव्यम् हा विज्ञेय मानवधिगी कत्व्यम् अतिशयोक्तिहियः स्माकम् प्राणः उपचारः Mánavá káhá simhóna vodhi. Mánavá kónavá brahmachari, vidyáriti, student. Simhá kathambhavati. Együkte simhá yathá parákra-masháli, tejasvi. Tadvat, yesha Mánavá kópi tejasvi, parákra buddhi buddhjimáms se vartate. Iti vakthum, kimvadá maha? Hey, yesha simhá. Loka-bhársas hothi. Kathaya-makhalu, avpacharika prayoga. Avpacharika ayate. अत्र सिम्हास्य दस्य सिम्हानार्थः किन्तु तेजस्वी इत्यर्थः तत्र तेजस्वी इत्यव कथयति तथा ये कुकवयः अथवा अकवयः ते कथयन्ति अहम् तु कविः तर्हि सिम्हा इत्यव कथयति अतः औपचारिक प्रयोगः असत्यानि च युद्धानि संशयोमि नरोजते इ अस्याम अवस्थायाम् संशयित कार्यं कर्तुम् नसिदोष में में इति चतुर्थी एक बच्चर महिम में, में इच्छेपी वर्तते मामा में इच्छेपी वर्तते षष्ठी आम पी वर्तते अत्रषष्ठी में नास्ति चतुर्थी कुतहा रोचते इति रुचिधातु हो वर्तते तस्य धातु हो प्रयोगे चतुर्थी विहिता वर्तते चतुर्थी क्योंकि सूत्रम् अरोचत हो यत्र यत्र प्रयुज्यते तत्र यस्मई रोचते तत्र चतुर्थी येवा पानिनि नाम तस्मात् मेनः मम अख्यम न रोचते कस्यनि समस्यम् कार्यम् कुर्यात् प्राज्ञस्य सम्शयोः प्राज्ञः कहः बुद्धिमान् कोवा बुद्धिमान पुरुषः असमस्यितम् कार्यम् समस्यितम् कुर्यात् बुद्धिपूर्वकम् यत कार्यम् येतत्क्षणं पर्यंतम् कार्य सिद्धो समस्यो नास्ति येतत्क्षणं सीतामातुहु दर्शनम् जातः येतावत् पर्यंतम् मिश्र सम्मेग्रूपेण आसम्सेहिता रूपेण प्रवर्तते अस्याम् अवस्थायाम् आसम्सेहिता स्थिति ही इदानीम् वर्तते समस्या कुत्रापि नास्ति आसम्सेहिता मिमांस्थिति समसे इताम कोवा कुर्यात तथा कस्तित करो दिजेत साहब प्राज्ञूनास्ती साहब बुद्धिमान नास्ती हनुमानस्तु बुद्धिर्बर्म येशोधाइकीमें तु बुद्धे है स्वरूप भूता स्वरूप देवता आवर्तते हनुमान अतः प्राज्ञियना असमसे इता कार्यानि समसे इतानि कदा आपे नकुर्युः नकुर नकुर सुचिषितानि सुसिद्धानि कार्याणि संसीतानि कर्यात् लोके भावः किञ्च तदेव मेधाविनः इति चिन्तयित्वा एवमेव कृत्वा अधपतनति कदाचित भगवता रक्षिताः उपरिष्टाःपि डययन्ते परन्तु कदाचित भगवता एव निगृहीताः भूमाोपपतन्ति <laughs> उभयमोपि सहजं वर्ते लोके एव पस्याम कष्टनिसम से यम कार्यम् कुरियां प्राद्यन्हा ससम से दोषो महान ही स्यात मम सीता अभिभाषणी सीता यासह अभिभाषनम् करोमि चेत येश महान दोषस्तत्रमुद्दते यत आसम्ये इतम् रामकार्यम् सम्ये इतम् स्वास्थ्ये न अतः भुनाह भाषनम् न करनी Yedim sayasa beszédem a kurtvágy. Csak atrasita matana át a Sita A jövőbeni Ramasya ágamaromba, sükrevesya útjogjánam api, vagy a Kim kincsromi. Asmán busztvánsya, frand. Parant saha, sovaym egy Kim a ti. Kinek urma? N-narozd ide. Készen ism szem, Sia, sia itt is, videlmi Mama Sita, aki beszélni, tadártam nábaşe, pranatya gacchavidekya bhavet, a nábi Sita yasaha a Sita yaha jása pranatya kap persengja. A bice a, Pratirum teggacceyom, maasatvajavdhira vanezattna, maasatvajeye vye, mattraprapnu guarantee.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 आरंभिक भाषणी दोस्तों वर्तते भूतास्चार्था विरुद्धजन्ति देशकाल विरोधिता हा विक्रमं दोतमासात्या तमा सूर्योदयी यथा बहुसुंदर स्त्रोगा सार्वकालिक स्त्रोगा भूतास्चार्था विनश्यंति विरुद्धजन्ति देशकाल विरोधिता भूतार्थो नमा सिद्धार्था सिद्धोप्यर्था देश काल आप जाम विरोधी रा विरोधम दे सर्वत्र देश गणना करते हैं कुत्र देशे व्यम बसामा कुत्र काले व्यम बसामा येतद् देशे येतस्मिन काले कीद्रसी रीति ही अभिमता कीद्रसी च न अभ न देशकाल आविरोधी ना वही हम कार्य साध कार्य साधने प्रवृत्ता मश्चेत सारणोप्यर्था सिद्धोप्यर्था भूतार्था नाम सिद्धाये वार्था नाम विनाप्रयत अधिक प्रयत्रम यहाँ यत कार्यम विनाधिक प्रयत्रम सारलतया सिद्ध जति तदपि देशकाल आविरोधी उपायेन यदा साधन आमा हाँ Tatsaralam Ativa Lagukayam almost Siddha Apiartha almost Siddhopiarthaya Vartateh almost it is a Dhatatravayam. Almost it is done. It tepiyorto varta de swapina sati y the desakala virodhena virodhi virodhena upayam virodhena upayanayam kurma atha asma kam karya sam satani ये उपायः प्रयुज्यन्ते ते उपायः सर्वदा देशकाल विरुद्धाः भवेयुः इति एकत अस्माकं सर्वेषामपि जीवने अपेक्षितं किञ्चित सत्यं मम पितामहः एव मकरोत् इति कृत्वा अध्याहं तत्र करो एतदत्र करोमि भा ओ... कुछ अमेरिका délese, Bharat egy koromit itt, Amerika délese koromit. Tíz éjl presen. Bharat egy, hogy mi náma road medhe évo bőt. Hogy mi dékshen további gur tumshukruma, vámat további gur kutra, stágyi tumshukruma. Medhe mar gám stágyittwa देश का अल विरोधी न आत्मकुर्म स्थित झटित्येव जनहाएं साहसराक्षा साहसराक्षा साहसरपातीति पुरुषोत्तेक द्वारदे तद आत्रच पोरिष जनानांग्रदे योग्यम बहुती छनेन आएं साहसराक्षसाह तस्य अखिन्नी समस्तापितानि समरोत्रा झटित्येव अत्र आएं आगेते अतः देशकाल एवमेव देशकाल बहु सुंदर नीतिया प्रवर्तते विस्तृततयात्र विश्लेषणं करणीयम् इदानीं न करोमि चिन्तां भयं वा भीतीं वा नcurवन्तु परन्तु मनसि स्मरन्तु हनुमान उपदिशति अस्मान देशकाल विरुद्ध अविरुद्धाः ये उपायः ते एव उपायः कार्यसाधने सर्वदा अस्माभिः प्रयुक्तव्याः एदिच ते उपायः देशकाल सारला ताममः पिकार्यम् क्लिष्टमः पिभविश्यति अम्तोतो गतवा सिद्धमः पिकार्यम् असिद्धमः पिभविश्य सिद्ध प्रायमः कार्यम् अपि असिद्धवत् भवत् तथा भूतास्चार्था विनश्यन्ति देशकार विरोधिता हा कुता हा विकलबं दोतमः साध्येद् हा विकल्बा यदि दोता बुद्धिमान नास्ति प्रयासशाली नास्ति तरही तादृश दुर्बल दूत कारणातु किम भवत् अत्र दावत्य प्रसंग करो विकलाबं दोता मासाद्या यथा, सूर्योदये यथा सूर्योदय तमहा विनश्यति तद्वत् सिद्धा अपि संधि सिद्धोपि चत्रुजयः येदि Dútha यदि hogy a durbaróf a véti, viklabóf a véti, viklabóra maga egy klubjám. Maszma gavafár tha itt, most te kérlek, viklabot, klubjám maszma gavafár tha itt. Tadé maga egy klubjám, egy klubjéhez अन्य स्पंद स्लोक के वर्तन मन्ने, विकल्प भाई जितने कौर्थ हैं परिपूर्ण दिद्यमा आ, सामर्थ्य हीना, ना सामर्थ्य ही अथवा ये साप ही सामर्थ्य में वर्तन दे सोपी कदाचित विकल्पों भोती दुख कारणाद्वा जैसा अर्जुनस्य से जिए समाहावीरा समाहायोद्धा Táthati Gandhi-vom samsat-e hasstadi tukta van? Gandhi-vom hasstat samsat-e Arjunosya? Kívülsz ma, vagyim, چندtehi, tőmbe pénésik téha. Param-tó saha soyam tukta van. Kutahy tukte dukhe nawa, shoke nawa, upahta ha. Irod, vege nawa udvege atra pi agatam. Udvege manasi adiko ubhuti, shoko va adiko ubhuti, moho va adiko ubhuti. Téra, ezt a Pramalasya api purushasya bhavaddi. Eben cedh nama ativa samarthasya. sya. Yedhisaha viklabo dhutaha nama asamarthaha dhutaha bhavedu, tarhi Bhutopi Artaha svetrujayi Rupa siddho api siddha prayaha api. siddhona, parantu siddha prayaha. Almost attained itavadamakkalu. Tadvat siddha prayaha api jaya ha अतः विकलबंम दोषामासाद्या भूतास्चार्था विरुध्यंति देशकार विरोधिता यथा तमस सूर्योदये यथा सूर्यस्य उदये सति यथा तमा हा जडित्ये वा नष्यति तद्वत् कार्याणि सिद्धिंति तावत् पर्यंतम् सर्वत्र आवृत्तये तिष्ठत् अपि तमा क्षणेन सूर्योदये यथा सर्वं विनष्टम् भवति तद्� आसमर्थम् दूतम् प्राप्यः आसाद्यनामः प्राप्यः प्राप्त प्रायोपि सत्रुजयः कार्यसिद्धि ही विनष्टोभवती ही अतः था माया धाद्रस्येन विकल्पेन दूतेन न, न, दूते न, न भाव्यम् अपितो अत्यंत समर्थेन दूतेन भाव्यम् कुतः रामदूतोः रामस्य दूतः दूतेशु नंबर वन खलु हनुमान आरंतरमेव यक्को भी अंगदः अर्थान् अर्थान्तरे बुद्धनिर्श्चितापि नशोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिणः नवमात्रं जातम् कदाचित् अत्र स्थले आम कुतः Namostu Rama, vagy a szalag csúnya, vagy namostu vagy a csésze, vagy a